प्राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तु थे आठ से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए उमंग श्रिंखला के अंतरगत कारेक्रम रानी गाइडिन लियू प्यारे बच्चो भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने देश के हर कोने से और हर जादी और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया उत्तर पूर्व के राज्यों के रण बांकुरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थीं रानी गाइदिनल्यू जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे रानी पुई का अर्थ है रानी मां गाइदिनल्यू का जन्म 26 जन्वरी 1915 को नागा लैंट के लांग काव नामक स्थान पर हुआ। वो रांग में नाम की आदिम जाती से संबंध रखती थी। क्या क्या करते हैं हमें करना पड़ेगा घर का क्या हो रहा है यहां पर अरे हाय टोंग हाय टोंग फल करो ये गाना अरे छोड़ो छोड़ो मुझे मेरे बाल छोड़ दो अरे तुझे चुप कान खोल के सुन तुम लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं हमारी जमीन पर अधिकार नहीं क्या कर ना कोई ये लकड़ी लेगा और ना कोई अपना जानवर चराएगा इधर ओके तो हमारी जमीन है इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं कैसे दे देंगे हम आपको हम क्या खाएंगे अपने जानवरों को क्या देंगे तो गलत है अत्याचार पर हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे सेंग हट जाओ अरे ये तो अच्छा नहीं हो सकता इन्हें बेहतर ढंग से समझाना चाहिए मैंने उनको आपसे कहते कौन आपको क्या क्या किया भाइयों भाइयों सुनो सुनो हिम्मत और समझदारी से काम लो हम लड़ेंगे मरते दम तक लड़ेंगे हां जरूर लड़ेंगे बिल्कुल हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे चाहे कुछ क्यों न करना हा, हा, हा, हा, ना करना पड़े हां हां हां जाधव नाग भैया हम लड़ेंगे हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कल से हम सभी अलग-अलग पहरा देंगे हम भी देखते हैं कैसे आते हैं वो दोबारा इधर हां हम उन पर हमला करेंगे हम उन्हें यहां से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे यह जंगल हमारा है ठहरो ध्यान देंगे ठहरो ठहरो गुस्से से बात और बिगड़ सकती है पहले हम उनसे ऐसा ना करने के लिए कहेंगे अरे कैसी कैसी बात है हां हम उन्हें समझाएंगे कि इससे हम आदिवासियों का जीवन खत्म हो जाएगा हां बिल्कुल हम सत्याग्रह करेंगे शांति से धरना देंगे अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे लेकिन लेकिन जादु भैया अंग्रेज मानेंगे नहीं उनकी नियत ठीक नहीं है कल कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और और हम सबको मार डालेंगे नहीं गाइडिंग यू जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे जादू भैया अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिंग यू हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे fer-on-e l'antzi per la affiliated. Sí, ja, ari. Urgой, desco! This, pa dear! De howe et on! Arei, arei, caiseηas dette? Du, llingi! Fl float below! stakeholder da. Fazer si el! Eh, aye, ap time that he hit! Que Aaron s' preserved? ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੂ ਮਾਰਖਾਨੇ ਕੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੋ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਯਹੀ ਹੈ ਯਹੀ ਹੈ ਵੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਯਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਓਂ ਕੋ ਭੇਜਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੋ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਆਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਥੇ ਸਿਪਾਹੀਓਂ ਅਰੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਡੈਕਟਰ यो को भी ले चलो जा दो नाम जला 1931 में जदों नांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें पासी पर ज़ दिया गया कि अंग्रेजों का त्याचार और बढ़ता गया मणपुर असम और नागा लैंड के आदिवासियों को जंगलों से बे दखल करदिया लकरियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाती कि मासू आदिवासी मारे जाने लगे कभी भूख से तो कभी कोरे अंग्रेजों की गोलियों से यही नहीं उन पर जुर्माना लगाया गया उनके लाइसेंस से हथियार तक छीन लिए गए तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडनल्यू ने किया और उनके नित्रत्व में नागा क्रांधिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये। एक बार रात का समय था। नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी। भाईया जादो नांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सब लोग अपनी औरतों, बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे। हम अंग्रेजों को मज़ा चखाएंगे। उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार। सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं। तुम ठीक है ती करते हो राणी, ठीक है कि यूदू शांत एकक्तम शांत लगता है पहारी के उस पार कुछ अंग्रेश सिपाई है साथियो तयार हो जाओ इससे पहले की वो इधार आएं हम उन पर हमला कर देंगे माया दाँ इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए लड़ते-लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे बच्चों गाइडेनल्यू को सब प्यार से रानी गाइडेनल्यू कहते थे यह छापा मार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे सुनो सुनो सुनो सभी लोगों को बताया जाता है कि अपने सारे हथियार एक हफ्ते के भीतर पुलिस पोस्ट पे जमा कर दें चाहे यह लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी ऐसा ना करना अपराध माना जाएगा और उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाएगा कंपनी सरकार ने टैक्स लगाने का भी फैसला लिया है और टैक्स ना देने वालों पर मुकदमे चलाए आ जाएगा अब तो हद हो गई है ये अंग्रेज किसी ना किसी बहाने हमें यहां से निकालकर ही दम लेंगे हम कहां जाएंगे क्या खाएंगे इन्हें टैक्स कहां से देंगे टैक्स भी किस बात का हमारा देश हमारी धरती फिर कैसा टैक्स और क्या हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते और फिर ये अंग्रेज हमें खाने कमाने दें तब ना रानी रानी खबर मिली है कि शाम तक अंग्रेजों के सिपाही इधर आने वाले हैं जरूर वो तुम्हें खोजने के लिए छापे मारेंगे तलाशी लेंगे लोगों को परेशान करेंगे अच्छा होगा कि तुम ये जगह बदल दो हम सब संभाल लेंगे रानी भूला मत जीते जीस गांव का कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा हम जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे और आ... खबरदार किसी ने टैक्स दिया तो नहीं, नहीं, कोई नहीं देगा कोई नहीं देगा टैक्स बच्चों इस तरह रानी गाइडेनल्यू और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा रानी और उनके साथी ठिकाने बदलते रहे गाइडेन ल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ टैक्स ना देने का अभियान छेड़ा और किसी ने टैक्स नहीं दिया लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने अचानक गाइडेन ल्यू के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा अफरा तफरी लड़ाई गोलियां शुरू हो गईं सिपाही पकड़ लो इसको इस तो पहले लड़ाई करो अरे चल क्या सही तुम्हारा में करना लालाई नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी छोड़ो छोड़ो के बांट हे साउर परेशान किया है हब्बू क्या कर तुम तो तुम मुझे ले चलो लेकिन इन सबको छोड़ दो छोड़ो इन्हें अच्छा छोड़ दो अच्छा इन को यही छोड़ दूं वाह ताकि ये लोग फिर हमारे सिपाहियों को मारे हमसे लड़ाई करें हो तरह रानी गाइडन ल्यों ने अपनी परभाह किए बिना अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी कि इस नौ जवान लड़की को जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकादमा चलाया गया कि उसने 14 साल काल कोछियों में बिताए जहां उसे भैंग कर यातनाए दी गई कि में जब नेहरू जी ने पूर्वी भारत के प्रदेशों का दौरा किया तो गाइडेन लीउ के बारे में सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा एक दिन ऐसा आएगा जब वो जेल से आजाद होंगी और पूरा देश उन्हें याद करेगा बच्चों 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन लियू को भी आजाद कर दिया गया आगे चल कर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मे कांदोलन भी चलाया जिसका अर्थ होता है पवित्र 78 वर्ष की आयो में इनका निधन हो गया रानी गाइडन लियू को भारत सरकार ने कई पुरसकारों से सम्मानित किया उन में से तामर पत्र, पद्म भूशन एवं बिर्सा मुंडा पुरसकार आदी हैं उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में एक रुपे का डाग टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने देश की पाच प्रसद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरसकार की स्थापना की। जिन में रानी गाइडन लियू जिलियांग का नाम भी शा नागा लैंट की जौन अफ आग कही जाने वाली रानी गाइडन लियू भले ही इस संसार में नहीं है, परन्तु वो प्रतीक भारतिये के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी. रानी गाइडन लियू उमंग श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा विषय समन्वय डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख विजय शर्मा निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुषमा कौशिक सुचित्रा गुप्ता राजेश आहूजा दिनेश वर्मा 김ती आनंद और बाबला कोचर ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो